पाठ का शीर्षक है स्वतंत्रता की ओर धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है पर उसे कोई कुछ न बताता वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूं इसलिए मैं बुद्धू हूं पर मैं बुद्धू नहीं हूं धनी मन ही मन बड़बड़ाया धनी और उसके माता-पिता बड़ी खास जगह में रहते थे अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे गांधी जी की तरह वे सभी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते भजन गाते रूपति राघव राजा राम पति त पावन सीता राम और गांधी जी की बातें सुनते साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता खाना पकाना, बरतन धूना, कप्रे धूना, कुए से पानी लाना, गाय और बक्रियों का दूध दूना और सबजी उगाना। <laughs> धनी का काम था बिन्नी की देख भाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बक्री थी। <laughs> धनी को अपना काम पसंद था। क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला कोई बात जरूर है बिन्नी वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं कोई योजना बनाई जा रही है मैं सब समझता हूं बिल्ली ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वो धनी की बात समझ रही हो धनी को भूख लगी कूदती-फांदती बिल्ली को लेकर वो रसोई घर की तरफ चला ने उसकी मां चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था अम्मा क्या कांति जी कहीं जा रही है उसने पूछा खांसते हुए मां बोली वे सब यात्रा पर जा रहे हैं यात्रा कहां जा रहे हैं धनी ने सवाल किया <coughs> समुद्र के पास कहीं अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहां से धनी अम्मा जरा गुस्से से बोली <coughs> पहले मुझे खाना पकाने दो धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था बिंदा चाचा हूं सुन मैं धनी उनके पास बैठ गया आप यात्रा पर जा रहे हैं क्या बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया उसके कुछ बोलने से पहले धनी नी उताव ले होकर पूछा कौन जा रही है? कहां जा रही है? क्या हो रहा है? <laughs> बिंदा ने खोधना रोग दिया और कहा? <laughs> तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूँगा पर पहले इस बकरी को बांधो मेरा सारा पालक चबा रही है <laughs> <laughs> धनी बिंदी को खीच कर ल और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे नमक धनी चौकर उठ बैठा नमक क्यों बनाएंगे वो तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है हां मुझे मालूम है बिंदा हंसा पर महात्मा जी की एक योजना है यह तो तुम्हें पता ही है कि वो किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं कि जब जुलूस निकालते हैं है ना हां बिल्कुल सही मैं जानता हूं वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं यह तो समझदारी वाली बात नहीं है बिल्कुल धनी क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है अच्छा धनी हैरान रह गया नमक की जरूरत सभी को है इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है हुँ? बिंदा चाचा ने आगे समझाया लेकिन यह तो सरासर अन्याय है धनी की आंखों में गुस्सा था हां यह अन्याय है इतना ही नहीं, भारतिये लोगों को नमक बनाने की मना ही है। महत्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को गर हटाने को कहा, पर उन्होंने ये बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चे किया है कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुत्र के पांजी से नमक बनाएं एक महीने तक पैदल चलेंगे धनी सोचकर परेशान हो रहा था गांधी जी तो थक जाएंगे वे डांडी बस यह ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर डांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी अखबारों में फोटो छपेंगी रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं है, है ना धनी की आंखें चमकी बिंदाने हंसकर कहा हां वो तो हैं ही दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई धनी अपने पिता को ढूंढने निकला वो एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे पिताजी हां क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं धनी ने सीधे काम की बात पूछी मैं जा रहा हूं तुम और अम्मा यहीं रहोगे मैं भी आपके साथ चल रहा हूं बेकार की बात मत करो धनी हा? तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं धनी ने हट पकड़ ली मैं 9 साल का हूं और आपसे तेज दौड़ सकता हूं धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़ी धीरज से समझाया सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है हुँ, हुँ। ठीक है मैं उन्हीं से बात करूंगा वो जरूर आ कहेंगे <laughs> धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था पर धनी को वो समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा रोज सुबह वो आश्रम में पैदल घूमते थे अगले दिन जैसे ही सूरज निकला धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला वे गौशाला में गायों को देख रहे थे फिर वो सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदास से बात करने लगे धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे-पीछे चल रहे थे में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा यहां आओ बेटा धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई मैं तुम्हारा क्या काम है बेटा धनी बाबू अरे ये तुम्हारी बकरी है जी हां यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं धनी गर्व से मुस्कुराया मैं इसकी देखभाल करता हूं बहुत अच्छा गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था हां धनी थोड़ा घबराया क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूं हिम्मत करके उसने कह डाला गांधी जी मुस्कुराए तुम अभी छोटे हो बेटा दांडी तो बहुत दूर है सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवानी मेरे साथ चल पाएंगे पर आप तो जवान नहीं हैं धनी बोला आप नहीं थक जाएंगे <laughs> मैं बहुत अच्छे से चलता हूं गांधी जी ने कहा, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया, हाँ, ठीक बात है, कुछ सोच कर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, हुँ? अगर तुम मेरे साथ जाओगे, तो बिन्नी को कौन देखेगा, इतना चलने के बाद, मैं तो क इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूद पीना पड़ेगा, hmm. जिस्से की मेरी ताकत लौठा है, hmm. ये बात तो ठीक है, बिन्नी तब ही खाती है, जब मैं उसे खिलाता हूँ, hmm. <laughs> धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। <laughs> और सिर्फ मैं जानता हूं कि इसे क्या पसंद है बिल्कुल सही तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे गांधी जी प्यार से बोले जी हां करूंगा धनी बोला बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे ने, ने। स्वतंत्रता की ओर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन प्रोफेसर मंजुला माथुर पाठ समन्वय लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख सुभद्रा सेन गुप्ता अनुवाद मनीषा चौधरी कलाकार राजेश श्री त्रिवेदी राजेश आहूजा सुनील लोहिया जैमिनी कुमार और आकाश तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े ध्वनि अंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी nirman vandanari mardan tatha prastuti ciit -E nceart